मंगा पाप्राणश्चुश्रोत्रमथो बलिया ब्रह्मोपनिषदं महं ब्रह्म सान्द्रिक परिषद द्वितीय अध्याय चौबीसवें खंड के प्रथम मंत्र को कुछ विचार हुआ जिसमें कहा था कि वैदिक समातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके यहां तीन एकज्ञ होते हैं प्रातज्ञ मध्यान्हज्ञ सायज्ञ तीन एक होता है वो प्रातज्ञ होता है पशुओं का होता है उसके आधिपत्य पशुओं के हाथ में है और मध्यान्हज्ञ जो होता है उसका रुद्रों के हाथ में आधिपत्य है और सायकालीन एक जो होता है उसका आदित्य के हाथ में आधिपत्य है फिर ये करने वाला यजमान के लिए क्या मिला भूर्भूव स्व तीन लोग होते हैं प्रात एक का फल पृथ्वी लोक है और मध्यान्हे का फल अंतरिक्ष लोक है और साय एक का फल होता है तो स्वर्ग लोग भूर्भुव स्व तीन ही लोग है वसु रुद्रा आदित्य के द्वारा आधिपत्य में सब्जा में है तो यजमान जो एक करेगा यज्ञ करने वाला तो यजमान होगा उसको क्या फल मिलेगा ये तो प्रश्न आया उसके लिए लोक नहीं है तो यहां तक हो गया था या सबन शब्द करते हैं सबन शब्द दिया था कि वेदवादी लोगों का कहना है या ब्रह्मवादी माने वेदवादी है वेदवादियों का कहना था तो प्रातः सवन जो होता है वसुओं का होता है माध्यन्द्र सवन जो होता है सवन मानिए रुद्रों तो का होता है और सायकालीन जो सवन होता है वह आदित्य और देवा का होता है तृतीय सवन होता है कहा था आगे प्रश्न आता है मंत्र है आगे लोकनो अच्छा लोक उन देवताओं के आधिपत्य में है भोर व तीन ही लोग हैं तीन लोग तीन लोग वसु के अधीन है और रुद्र के अधीन है आदित्य के अधीन है तो फिर यजमान के कौन लोग हैं कौतर ही यजमान से लोग कहते फिर यजमान का लोग कौन एक करने वाला यजमान को क्या मिलेगा तीन ही लोग है प्रश्न आया तो कहा सयस्तम न्याया कथम कुरिया जो लोग को नहीं जानता हो तो फिर वो कैसे एकें करेगा इसलिए अथा विद्वान कुरियार तो लोक प्राप्ति के साधन को जो जानता हो मंत्र होम सामगान मंत्र हो मंत्र होम उत्थान इसको जो जानता हो ऐसा करने से देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं वो अपना लोग इसको दे देते दे देते हैं अथा विद्वान कुरियात कहा तो सामगान जो आगे कहे जाने वाला साम मंत्र का उदान जो जानता हो और होम जानता हो और मंत्र पूर्वक उत्थान जानता हो वही करने वाला व्यक्ति ही यजमान की एक एक करे एक फल बता दिया पास में कहते अतः को यजमान से को यद भेजते जिसके लिए एक एक करता है लोक प्राप्ति के लिए एक एक करता है यजमान लोग बचे नहीं तीनों लोग तीन देवताओं के अधीन हो चुके हैं वो अधीन में हैं तो फिर कौन लोग मिलेगा यजमान के लिए प्रश्न आया कुछित लोग को जब एक करता है तो कोई ना कोई लोक तो होना चाहिए उसको ये तो तीन लोग से अधिक कोई लोक भी नहीं है तीनों लोग तीन देवताओं के अधिन में है तो यजमान के लिए कौन लोग हैं कोचित लोग को अस्थित कोई न कोई लोग तो है उसके लिए यजमान के लिए कौन लोग है प्रश्न तो आया क्योंकि स्तृति बोलती है लोकाय वही यजते यो यजते यो यजते लोकाय वही यजते जो एक करता है किसके लिए लोक के लिए ही यज्ञ करता है कोई ना कोई फल के लिए करता है चाहे पृथ्वी लोग के लिए हो चाहे अंतरिक्ष लोग के लिए हो चाहे स्वर्ग लोग के लिए हो तीन ही हैं जो यजते है ये ऐसा श्रुति है कहीं जो यज्ञ करता है कोई भी व्यक्ति वह लोक के लिए करता है बिना फल का कर, यज्ञ करेगा नहीं फल के लिए करता है लोकाभावेच सयो यजमान लोक का अभाव होने पर तीनों लोग तीन देवताओं के अधीन में है लोक है ही नहीं और यज्ञ करता है यजमान ने तो लोकाभावेचा लोक का अभाव हो जाने पर सयोग यजमान वो जो यजमान है तम लोक स्वीकरण उपायम साम होम मंत्र उत्थान लक्ष्मण वो यजमान जो यजमान ऐसा नहीं जानता हो लोक प्राप्ति के जो साधन है मान देवताओं के द्वारा लोक स्वीकार करना देवताओं के अधीन के लोक स्वीकार करना के उपाय जो है मान उपाय से उन्हीं लोगों को स्वीकार करना है उसने एक इन्हीं लोगों को तम लोक स्वीकरण उपाय लोक स्वीकार करने के जो उपाय है साधन है शाम शाम होम मंत्र उत्थान यही आगे बताएंगे शाम गान करना और होम करना और मंत्र सहित उत्थान करना मंत्र पूर्वक उठना वहां से उठना ये तीन काम होते हैं वहां नीति नहीं जानता और लोक प्राप्ति के साधन को नहीं जानता वो यजमान न विजान याद स्व अज्ञान कथम कुरियादे यज्ञ फिर वो अज्ञानी जब लोक प्राप्ति के साधन को नहीं जानता ऐसा यजमान अज्ञाने कैसे यज्ञ करे नहीं कर सकता न कथन जन किसी प्रकार भी नहीं कर सकता तस् कर्तृत्व न उपथ्य देखिए न कथन जन तस् कर्तृत्व उपध्य उस ज्ञान का कर्तृत्व होता ही नहीं एक कर ही नहीं सकता लोक प्राप्ति के साधन को नहीं जानता होते तो, तो सामाजिक विज्ञान स्थिति परत्वाद न अविद कर्तृत्व कर्म मात्र विद कर्तिषि यहां कहते हैं सामाजिक विज्ञान की स्तुति ये तीनों जानने वाले की प्रशंसा है जो शाम गान करना जानता हो और होम मंत्र जानता हो और मंत्र पूर्व उत्थान जानता हो उसकी प्रशंसा के लिए वो लोक प्राप्त करेगा वो देवताओं के अधीन लोक अपने अधीन करेगा सामाधि विज्ञान स्तुति परत्वात ये जो वाक्य आया हुआ है न कथन जन कुरियात आदि किसके लिए अज्ञा कैसे किया करेगा ये जो आक्षेप दिखता है यहां पर निंदा में तात्पर्य नहीं आए किसमें है, किस है सामाधिक स्तुति परक जो शाम जान करता है होम करता है मंत्र पूर्वक उत्थान करता है उसकी प्रशंसा के लिए सामान्य विज्ञान कर्म नावि जो अज्ञानी में कर्तृत्व का निषेध नहीं कर्म मात्र नहीं। कर्मात्र को जानने वाले के लिए अज्ञानी कर्म नहीं कर सकता ऐसा या प्रतिष्ठित निषेध नहीं किया जाता है वो तो, तो प्रशंसा तो तो के लिए वाक्य है यह तो जो सामाजिक विज्ञान की स्तुति वाक्य है इसलिए अभिदुषा जो अज्ञानी कर्तृत्व कर्म मात्र विद में न प्रतिषिध्य कर्तृत्व तो का प्रतिषेध नहीं किया जाता है यदि दो करेंगे उसकी स्तुति भी करेंगे सामाजिक विज्ञान की स्तुति और अज्ञानी की निंदा करेंगे भेद होगा स्तूता ये सामाजिक विज्ञान से अविद्व कर्तृत्व प्रतिषेधा ज सामाजिक विज्ञान का स्तुति और अज्ञानी कर्ता वाली के निषेध करेंगे तो विद्यते वाक्यम वाक्यभेद होता है वाक्यभेद दोष होता है आद्य अवसस्ते कांडे अविदेशों की इति हेतुम हेतु अवोचा और प्रथम अध्याय में उस्त कांड में प्रथम अध्याय के दसम खंड जो था उसमें अवशस्त कांड में अविदेश कर्म हे इति हेतुम अवोचा अज्ञानी उम्र का कर्म है अज्ञानी कर्म तब नहीं कर सकता यदि विद्वान कोई आकर के वहाँ बैठा हो विद्वान के अनुभूति के बिना कर्म नहीं कर सकता यदि विद्वान जहाँ नहीं हो उस स्थिति में कर्म कर सकता अज्ञानी ऐसा कहा है अज्ञानी का कर्म का निषेध तब है विद्वान कोई बैठा हो सामने उस स्थिति में उसके अनुमति के बिना कर्म करता हो तो दोके तो बाद गुर्दा गिरने का संभावना है अगर वो अनुमति देता है कर्म कर सकता है अथवा विद्वान जहाँ नहीं है वहाँ अज्ञानी भी कर्म कर सकता है ऐसा निश्चित करके आए कहा अथा एत बक्षमाणम सामाजिक विद्वान को इसलिए आगे तो तीन बातें बताने वाले हैं उसको जानकर ही यज्ञ करना चाहिए प्रातः सवन मध्यान्ह सवन सायं सवन तृतीय सावन जो है शाम जान करना और क्रोम मंत्र और उद्गान मंत्र ये उत्थान करना इत्यादि जान कर ही कर्म करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे देवता प्रसन्न होने से अपने अधीन का लो देखे। देखे। लोग यजमान को देवेंगे ये फल होगा कहा ठीक है देखो परिशिष्ट लोग का भाव अथ शब्दार्थ भाषण अतः है तीन ही लोग हैं और तीन देवताओं के अधीन में तीन लोग पड़े हुए हैं अतिरिक्त लोग है नहीं तो यजमान किसके लिए क्या करेगा अतः वह तभी यजमान से लोग यदार्थे वाच में कहा फिर यजमान का लोग कौन है यहाँ कहा है यजमान के लिए लोग जिसके लिए यज्ञ करता है ता? एक टीका में कहा परिशिष्ट लोग का अभाव अथ शब्द अर्थ परिशेष लोग है ही नहीं परिशिष्ट लोग का अभाव अथशब्द से दिखा तीन लोग थे तीन देवताओं के अधिकार में है यजमान के लिए कोई लोग है नहीं फिर किस लिए यज्ञ करेगा वो अच्छा अतः तरही कहा है तरही मैंने क्या है देहपाता देहपात के आगे जो मिलने वाला लोग अभी तो पृथ्वी में बैठ कर, कर रहा शरीर पात होने के बाद जो मिलने वाला लोग कहा है इद्वान का अब तरही शब्द का था देह पाता दुर्धम शरीरपात के बाद ही मिलने वाला था फल, कर्म का फल मिलना था वो लोग कहाँ उसके आए नहीं लोकापेक्षा मिला भी विधिवसात या गो भविष्यति की आशंका पूर्वादिशंका करता है क्या लोक की अपेक्षा जो शास्त्र बोलता है एदेता इत्यादि वाक्य आया हुआ है एक ये करेगा विधि शास्त्र में विधि है विधान है विधि के बल से एक ये करेगा एक शंका है लोक अपेक्षा बिना के लोक के चाहना चाहना के बिना भी लोक की अपेक्षा के बिना भी विधिवसात विधि है एडियेता आदि वाक्य है विधिभाग के होने से बसात या वो भविष्य यज्ञ करेगा वो यज्ञ हो जाएगा यजमान यज्ञ करेगा नहीं कर कहा नोकाय लोकाय वही जो यज्ञ करता है किसके लिए लोक के लिए करता है हु? क्योंकि प्रयोजनों देश मंदों मंदोबिना पर्वत परिवर्तित मानी फल प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि वाले की भी प्रयोजन नहीं होती है प्रयोजन लोकाये इत्यादि कहा लोकत्रस्य बसु आदि अधीन तया तीन लोक हैं वसु रुद्र आदित्य के अधीन में पड़े हुए हैं ये श्लोक वसु के अधीन है पृथ्वी और अंतरिक्ष इसके रुद्र के अधीन है और स्वर्ग जो है आदित्य और विष्णुदेव के अधीन है लोकत्रहस्य बसुआदि अधीन तया तीनों लोग हैं फल यही मिलना था तीनों में से कोई मिलना था तीनों अन्य के अधीन है बसु आदि के अधीन होने से यजमान अन्य यजमान के अधीन तो है ही नहीं कोई लोग वो तो अन्य देवताओं के अधीन है यजमान अनधीनत्व तदीन फिर तो वो यजमान के लिए उस लोग के अधीन करने के लिए यज्ञाधि अनुष्ठान की आशंका यज्ञाधि का अनुष्ठान करेगा यज्ञ करने से लोग मिल जाएगा यज्ञ करने के पहले देवताओं के अधीन भी लोक है किन्तु यज्ञ करेगा तो यजमान का हो जाएगा इसलिए यज्ञ करेगा या शंका आगे ने कहा लोका भावे सजो यजमान स्तम लोकम स्वीकरण उपायम शाम होम मंत्र उत्थान लक्ष्म न विज्ञात न बिजने जो लोक नहीं है कोई तो कोई लोक प्राप्त करना है जो अन्य के अधीन वाला लोक है उसी को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना है उसके लिए साम शाम गान करना होम करना मंत्र पुदारा उत्थान करना ये जाने बिना यज्ञ कैसे करेगा इसके आगे कहे जाने वाले सामाजिक <coughs> का ज्ञान होना जरूरी है ये कहना चाहते हैं ठीक है कहा अज्ञो यज्ञ भूतम कथम कुरयाद जो अज्ञानी है जो शाम करना नहीं आता जिसको मंत्र नहीं आता उत्थान करने का मंत्र नहीं आता जिसको ऐसा जो अज्ञानी है यज्ञ स्वर्गादि साधन भूतम स्वर्ग के जो साधन है स्वर्ग अंतरिक्ष पृथ्वी का साधन जो एक है वह यज्ञ कथम कुरियात एक कैसे करेगा अज्ञानी आक्षेप आदि आक्षेप आ अज्ञानी कैसे करेगा आक्षेप होने से अविद्यत कर्मानुष्ठान निंदा परम वाक्य मितियां ये जो वाक्य आया कथम अग्यो, ये यज्ञ कथम कुरिया ये जो वाक्य आया ये वाक्य किसके लिए अज्ञानी की निंदा परक वाक्य है यह शंका आ गई तो कहा नहीं अज्ञानी के निंदा के लिए वाक्य नहीं है सामाजिक की स्तुति के लिए है जो आगे कहे जाने वाला शाम हो मंत्रा उत्थान इसकी प्रशंसा के लिए वाक्य है न कि अज्ञानी की के निंदा के लिए कहा सामाजिक विज्ञान स्तुति परत्वात वाक्य जो है कथम कुरियाज्ञ जो वाक्य आया अज्ञा कथम ज्ञान ये वाक्य सामाजिक विज्ञान स्तुति पर है मान जान कर करना चाहिए उसके प्रशंसा के लिए है मान सामाजिक विज्ञान पूर्वक यज्ञ करेगा तो क्या होगा देवताओं हो के अधीन लोग अपने अधीन करेगा वो ये प्रशंसा के लिए वाक्य है न अविदा कर्तृत्व कर्म कर्तृत्व अविदशा अज्ञानी में जो यज्ञ कर्तित्व है कर्ममात्र व्यता जो है उसके लिए प्रतिष्ठ नि नहीं किया गया ये वाक्य जो है कथम आज्ञा कथम कुरियाति जो वाक्य आया ये वाक्य सामाधि विज्ञान की प्रशंसा के लिए है सामाधि को जान करके करता है जो दूसरे के अधीन लोग को अपने अधीन करता है इसके प्रशंसा के लिए है कहा अथा इदम वाक्यम स्तुत्यार्थे निषेधार्थ से भविष्य अथा यह न कोई कह वाक्य जो आया ये वाक्य होगा अज्ञा कथम कुरियात कथम कुरियात अज्ञा ये वाक्य जो आया ये वाक्य किसके लिए है कि स्तुत्यर्थे है निषेधार्थ स्तुति लिए सामाधिक विज्ञान का स्तुति के लिए वाक्य है और अज्ञानी के लिए निषेध अज्ञानी यज्ञ नहीं कर सकता ये निषेध के लिए भी है एक, एक माना जाए ये शंका उठाई गई तो कहा न क्योंकि स्तुत सामाधि विज्ञान से अभी तत् कर्तृत्व प्रतिषेध आए से भित्ते थे वाक्य हम उधर सामाजिक विज्ञान के स्तुति के लिए और अज्ञानी कर्ता के लिए ये ये क्या नहीं कर सकता ऐसा निषेध करेंगे तो दो वाक्य होगा वाक्यभेद होगा वाक्यभेद करना मीमांसा में दोष माना हुआ है ठीक है कहते हैं इतर सब अविद्व कर्तृत्व निषेध इस क्षेत्र से भी आगे एक हेतु देना चाहते हैं क्या इस क्षेत्र से भी अज्ञानी कर्ता वाला यज्ञ का निषेध नहीं किया जा सकता क्यों आद्य प्रथम अध्याय में अज्ञानी भी कर्म कर सकता है करके हेतु बताया आद्य प्रथम अध्याय में अवसस्ते कांडे जो दसवा खंड है उसग्राह की कहानी आई जहां वहां अविदो भी कर्मास्थि कर्मास्थिति इति हेतु अवोचा अज्ञानी भी कर्म कर सकता है ऐसा हेतु बताया हेतु माने क्या है वहां यदि ज्ञानी के समीप में अज्ञानी हो तो उसके अनुमति के बिना नहीं कर सकता नहीं तो सिर गिरेगा ज्ञानी व्यक्ति नहीं है वहां तो अज्ञानी कर्म का कर, स्वतंत्र है कर्म कर सकता है ऐसा सिद्ध करके आए ये कहा अच्छा है मैं कहता हैं मटाची चिहतेशु इत्यादि वो उत्तिकांड वही है मटाची चिहतेशु इत्यादि वाक्य में इत्यादि विदसा संविधान ज्ञानी के समीप में संविधान होने पर तर अनुज्ञा अंतर है कर्म कर तो उस ज्ञानी के अनुज्ञा अनुमति के बिना अज्ञानी कर्म नहीं कर सकता ऐसा कहा प्रत्यवाय प्रसंगा नहीं बस मुटे व्यपतिष्य इत्यादि वाक्य आया था तुम्हारे सिर गिर जाता मेरे सामने तुम तुम्हे करते ऐसा कहा था प्रत्यवाय प्रसंग है तद असिधौ तू ज्ञानी व्यक्ति नहीं है वहां कर्म के विषय में जानकार नहीं है तथा असन्निधतू तेना भी क्रियमाण अज्ञाने नज्ञा क्रियमाण ज्ञानी के अभाव काल में नहीं अज्ञानी कोई कर्म के जानकार नहीं है होने पर अज्ञानी के द्वारा क्रियमाण कर्म भी न दुष्यति तो उत्पादित अज्ञानी भी कर्म कर सकता है दूषित नहीं होता ऐसा सिद्ध किया है औसस्त कांत तो में अथ शब्दों मंत्र में अथ शब्द था अथ विद्वान कुरिया हेतु अथ शब्दों ने प्राप्त तस्मा तस्त है सामिक अभिज्ञान होने पर सामाधि अभिज्ञाने यद अज्ञाधि अकरण का अज्ञान साम गान और होम मंत्र आदि का नहीं जानता है जो स्थिति में क्या होगा तो अज्ञा को कर्म नहीं करना चाहिए अज्ञानी को यह सिद्ध हुआ प्राप्त तस्माद इसी हेतु से एक अर्थ विद्वान कुरियात आया अर्थ विद्वान कुरियात यानी जानकर ही कर्म करे सामाजिक अभिज्ञान पूर्व कर्म करे ऐसा आगे अगे मंत्रातरुवाको जगन गपत्योदुख उप्य साष्पं सागा प्राकोपाकगन गारोदंग मुख उप्य सभास्क सामाविका आगे जो यज्ञ करना है आगे यज्ञ करके यज्ञ का फल जो अन्य के अधीन है उसको अपने अधीन करने के लिए खुद देवताओं को खुश कराना है सबसे पहले प्रातर अनुवाक शुरू होता है होने से पहले माने प्रात यज्ञ करना है उसमें उस काल में पूरा प्रातर प्रातकाल प्रातकाल प्रात काल अनुवाक उपाकरणा पूरा प्रातः काल में जो अनुवाद पढ़ना है मंत्र पढ़ना है उसका अनुवाद पढ़ने से पहले क्या करना है उपाकरण मान अनुवाद उपाकरण में उपा प्रारंभ आदमी जब अनुवाद प्रारंभ करना है उसके पहले क्या करे गारत्य जगने न गारपत्य जो अग्नि तीन प्रकार के अग्नि होते हैं गृहस्थों के घर में माने अग्निहोत्र वाला जो अग्नि है प्रतिदिन सायकाल प्रातकाल हवन करना होता है जिसमें जो कि विवाह के पश्चात जो अग्नि का आधार होता है वो गार्घपत्य अग्नि एक अग्नि और एक अग्नि आहवनीय अग्नि विशेष स्थिति में हवन करना है नैमित कर्म करने के लिए हवन करना है यह तो नित्य कर्म वाला अग्नि हो गया गार्भपत्य अग्नि दूसरा अग्नि आवनीय अग्नि एक होती है जिसमें अग्नि से ले जाकर के आहवनीय अग्नि में हवन किया जाता है तीसरा होता है भोजन बनाने वाले अग्नि जिसको दक्षिण कहते हैं तीन प्रकार के अग्नि होते हैं गृहस्थों के घर में एक तो भोजन बनाने वाला अग्नि तो हवन वाले अग्नि दो होते हैं एक गार्भपत्य अग्नि है एक आहवनीय अग्नि तो मान एक नित्य अग्निहोत्र के लिए अग्नि है और एक नैवित कार्य में जो हवन होता है उसके लिए अग्नि है आहवनी अग्नि और एक भोजन पकाने वाले अग्नि तीन अग्नि होते हैं गृहस्थों के घर में तो इसमें गार्भपत्य अग्नि के पीछे जगने रमने पश्चात पीछे गार्भपत्य अग्नि पीछे बैठ जाता है विमान प्रातकाल अनुवाक प्रारंभ करने के पूर्व अवस्था में जब आगे अनुवाक मंत्र बोध पढ़ना है स्वाध्याय करना है उसके पूर्व काल में प्रात काल अग्नि के पीछे जाकर के उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाता है गारत्य से जगने न गार्पत्य के पीछे उधम मुखा हुए उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है बैठ सब बासवम शामम अभिगाएगी वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है क्यों पशुदेवता को खुश करने से श्लोक जीतना है ये श्लोक प्राप्त करना है पृथ्वी लोक प्राप्त करना है वसु के अधिन है तो वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है पहले गान करेगा फिर हवन करेगा फिर मंत्र के द्वारा उत्थान करेगा श्लोक जीतने के लिए एक एक द्वारा एक आत्र में एक <स्थ> ठीक कहते हैं ज्ञातव्यम सामाधि प्रश्न पूर्वक में जो ज्ञातव्य तीन चीज जानकर ही कर्म करे कहा है एक करे तीन क्या है शाम और होम मंत्र उत्थान शाम है होम है मंत्र मंत्र पूर्वक उत्थान तीन चीज है ज्ञातव्यम सामाधि शाम आदि जो ज्ञातव्य वस्तु है प्रश्न पूर्वक में प्रश्न पूर्वक व्याख्या करते हैं ज्ञातव्य शाम की व्याख्या करते क्या है किमतन वेद्यम इत्या वस्तु क्या है जानकर ही एक करे कहा तो के जान वो जानने वस्तु तो क्या है प्रश्न आया तो कहा ये काम करे पूरा सबसे पहले पूरा पूर्वम पूरा माने पहले प्रातर अनुवाक प्रात काल प्रातर माने प्रातकाल पूरा माने पहले प्रातकाल अनुवाक माने मंत्र पढ़ने के पहले अनुवाक शस्त्र से जो एक गागा करके बोलने वाला जो होगा उसको ऋग बोलते हैं और ये जो शस्त्र होता है शस्त्र का अर्थ होता है अप्रकृत ऋग जात है माने गागा करके न बोलने वाला जो ऋग समुदाय होता है उसको कहते हैं शस्त्र बोलते हैं शस्त्र शब्द है। का अर्थ है माना ऋग्वेद का उच्चारण बिना गाये बिना अपलाप किए पढ़ने वाले ऋग्वेद को शस्त्र शब्द से कहा जाता है शस्त्र से ऋग्वेद पढ़ना है प्रात काल उसके पूर्व अवस्था में ऋग्वेद पढ़ने की ठीक पहले शस्त्र से प्रारंभा अनुवागमान शस्त्र से प्रारंभादे की पूर्व अवस्था में प्रात काल जगन गारेपत्य जगनगाथ पश्चात गारेपत्यग्नि के पीछे उदंग सन। मुख सन् उपवश्य उत्तर की तरफ गता हुआ बैठकर स बाषपम वसुदत्यं साम गा। अभी गायती गा। तो बाषव सासुदेवता संबंधी ईसा का गानकर्ता है अप्रगीतम ऋगजातम शस्त्रम शस्त्र का अर्थ यही होता है बिना गायक पढ़े जाने वाले ऋग ऋग्वेद उसको कहते हैं शस्त्र यद तो प्रातः काले सस्ते जो प्रातः काल में जी स्तुति होती है पढ़ा जाता है जो प्रातरणवागम तसे प्रातरण बाग है वो उसका उसको पढ़ने के पूर्व अवस्था में कहा गारत्य अग्नि के पीछे बैठ जाता है बैठ करके वसुदेवता संबंधी शाम का काम करता है उपाकरणाद अर्थ अर्थमा प्रारंभात् मंत्र में जो उपाकरणा शब्द है उसका अर्थ कर दिया प्रारंभात भाष्य में प्रारंभात बोलती है इति जगड़न व्याचेन पद है मंत्र में गारत्य से जगन जगन का अर्थ है पश्चात गारिपत्य अग्नि के पीछे स गारत्य पृष्ठता उदय भागे स्थित वो जो यजमान है गार्पत्य अग्नि के पीछे उत्तर की तरफ बैठ करके उत्तर मुख करके बैठकर वसुदेवताकम सामग्राम कर वसुदेवासुदेवता संबंधी सामग्राम करता है यह अर्थ है सबाषभम इत्यत्र स शब्दों यजमान सबाषभम में जो स शब्द आया है स माने यजमान यजमान जो है वसुदेवता संबंधी साम का काम करता है क्यों वसुदेवता के अधीन जो लोक है इस लोक को जीतना है तो प्राप्त करना है इसके लिए काम करता है ठीक है साम मंत्र है जान करता है लोकद्वारण पशेम ता भयम राहु आज्या मत्वा से मे आयो आती कहते लोक द्वारं अपावा वृणु या वृणु के जगह पर बारणों बना वृद्धि हो रखी है ब्रिया आच्छादन है अपलग्न से उद्घाटय हो जाएगा इस लोक में जो दरवाजा मेरे लिए बंद है इस श्लोक प्राप्ति के दरवाजा बंद है उसको खोल दीजिए वसुदेवता से प्रार्थना करता है वसु संबंधी दान कर रहा है क्योंकि वसुदेवा के ताकि हरी है प्राप्त संबंध का लोक ये श्लोक लोक द्वार हूं जो लोक का अर्गड़ा है द्वार है अपावार अपा उसको हटा दो पश्य वावयम हम आपको देखना चाहते हैं मैंने त्वाम वयम पश्वा हम आपको देखना चाहते हैं और राज्याय राज हम साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं आपको देखना माने साम्राज्य प्राप्त करना इस्लोक साम्राज्य प्राप्त करने के लिए श्लोक धरती प्राप्ति के लिए ये कहा <स्थित्ति> राष्ट्र में कहें लोकद्वार अश्य पृथ्वीलोक कौशलोक ये पृथ्वीलोक वसु संबंध वसु के अधीन अधिनय लोकद्वार अश माने पृथ्वी लोक प्राप्त है इस पृथ्वीलोक की प्राप्ति के लिए द्वारा अपावृणु ये दरवाजे बहरा दिए अग्नि तेव द्वार पश्चिम तमाम तौ, राज्य कहा उस दरवाजे के द्वारा हम ये अग्निदेव आपको देखें हम क्योंकि इस पृथ्वी के देवता अग्निदेवता है अंतरिक्ष देवता बायुदेवता है और सूर्य देवता आदित्य देवता है देवता के लिए प्रार्थना करता है या अग्निदेव क्यों पृथ्वी के देवता है अग्निदेव या अग्निदेव इस्लोक के दरवाजे को हटा दीजिए और गला को हटा दीजिए आप इस दरवाजे हटाने पर आपको हम देखना चाहते हैं किसके लिए राज्य आया साम्राज्य प्राप्त करना हमको धरती का ऐश्वर्य प्राप्त करना है वर्षों के अधीन है आप हटा दो ठीक है राज्य त्वदर्शन है ना त्वद अनुज्ञा पृथ्वी प्रयुक्त तो भोग्याय का अर्थ यहाँ त्वदर्शन है ना त्वद अनुज्ञा पृथ्वी प्रयुक्त तो भोग राजय का अर्थ है पृथ्वी प्रयुक्त भोग है पृथ्वी से मिलने तो वाला जो भोग है क्यों कैसे भोग त्वदर्शन है आपका दर्शन करेंगे तो आपकी अनुमति के द्वारा पृथ्वी का भोग हमें मिल जाएगा इसके लिए लोग के दरवाजे को हटा दो कहा बताए आगे मंत्र अथ जुहोती नमो अग्नये अग्नएिवीक्षि लोकंजमांद वै यजमा शोक एता अथ जुहोती नमो अग्नए पृथिवीक्षि लोकक्षिते लोकंजमाय ये सब यजमान लोक एकता अथ अनंतर सामगान के अनंतर जुहोती हवन करता है साम हवन और मंत्र उठाने का काम करना उसने तथा जुहोती हवन करता है क्या बोल करके नमो अग्नये हे अग्निदेव आपके लिए नमस्कार है पृथ्वी के देवता अग्निदेव है नमो अग्नय अग्निदेव अग्नि के लिए नमस्कार अग्नि कैसे पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते कहते हैं <स्थिवी> पृथ्वी निवासी पृथ्वी में निवास का धातु बोहादि में क्षी निवास धातु तुधारि में तुदारी का है पृथ्वी निवासी के लिए पृथ्वी में निवास करने वाले के लिए लोग पृथ्वी लोक में निवास करने वाले के लिए लोकम में यजमान बिंद मैं यजमान आया लोकम बिंद मैं यजमान मेरे लिए ये लोक प्राप्त कराओ विद्राभ धातु है प्राप्त कराओ बिंदा यजमान यही लोग है मेरा लोग यजमान का लोग यही है पृथ्वी लोग है ऐसा है तास्मीन किसी को मरने के बाद इसी को प्राप्त करूंगा आगे के मंत्र के साथ इसका संबंध है और मंत्र बाकी है हवन के लिए आ, आ, आगे बोलेगा अत्र यजमान परस्ता आयुष स्वाहा ऐसा ऐसा बोलेगा मंत्र आगे बाकी है इसका अच्छा। बात समझ जाते हैं अथा अनंतर जोहोती माने सामगान के अनंतर हवन करता है अनैन मंत्र ने मंत्र के द्वारा नमो अग्नये ये प्रभु भूता हा। हम हाथ जोड़ करके विनम्र होकर के बोलते हैं कहते हैं प्रभु भूता पृथ्वी हम नमस्कार करते हैं आपके लिए झुक करके नमस्कार करते हैं पृथ्वीक्षते पृथ्वी निवास आया पृथ्वी शीनिवास धातु है उसे क्वीप करके विकसित बना दिया चतुर्थ इन पृथ्वी पृथ्वी निवास आया पृथ्वी क्षेत्री निवास करने वाले के लिए लोक पृथ्वी लोक निवास आया पृथ्वी लोक निवास करने वाले मयम मेरे, मेरे, मेरे लिए यजमान के लिए यजमान आये बिंद लिये लोक प्राप्त करवाइया ये सब यजमान सलोक यही लोक है मेरा यही पृथ्वी लोक है एता मने गंता इसी को एता मने गंतास्मी एतास्मी माने इनका तो धातु का एता बना हुआ है गम धातु से गंता बना दिया मैं लूट लगा मैं इसी को प्राप्त करूंगा ये कहा पृथ्व्यां क्षीति बसतीित पृथ्वीवीक्षित का अर्थ किया पृथ्वी में निवास करने वाली को पृथ्वीक्षित कहते अग्नि का अग्नि के लिए कहा पृथ्व्यां क्षीयती मने बसती रहता है पृथ्वीवीक्षित तस्मय पृथ्वीवीक्षित अग्नि का विशेषण है नमो अग्नये ये पृथ्वीवीक्षित आदि पृथ्वीलोके मयालब्धे तब के मुसात इतिहास है क्या है अग्निदेवता बोलेगी पृथ्वी लोग मेरे द्वारा प्राप्त करके तुम्हारे क्या मिलेगा तब कहते हैं ये सबई में वेजवान ये लोग मेरा है आपके अभिनय आप मुझे बैंक दे बोलता है ये सबई में वेजवान से लोग ये पागनता मरने के बाद मैं इसी को प्राप्त करूंगा ये कहा आगे मंत्र बाकी है। उक्तो घम तस्म बसव प्रातः शब संय्छ अयुष उक्तो उक्त तस्म ही बसव प्रात सवन पूर्व मंत्र का शेष यहाँ बाकी है हवन के लिए मंत्र चल रहा था तो मंत्र है अत्र यजमान प्रस्ताद आयु स्वाहा का इसी लोक में यजमान आयु पूरे होने के बाद प्राप्त करूंगा इस लोक को प्राप्त करूंगा ऐसा करके स्वाहा करके आहुति देता है और आगे मंत्र बोल करके उठता है बोला हवन के बाद मंत्र पढ़ता है अपजही परिगम ये जो अरगला है सिटगनी है ना आजकल पहले जमाने में लकड़ी लगती थी अरगला बोलते हैं दरवाजा बंद करने वाला ये परिगर अरगला अपजही इसको निकाल दो आप मानिए जो विघ्न पड़ा हुआ है ये पृथ्वी पृथ्वीलोक प्राप्ति के लिए उसको हटा दो ये उगता उपतिष्ठी माने गार्भपत्य गार अग्नि के पीछे का जाके बैठा हुआ था इतना मंत्र बोल करके उठ जाता हवन के बाद अवध ही परिगम ये मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उठता है ऐसा करता है तो क्या करेंगे शाम किया, किया, उस बाद मंत्र पढ़ करके उठा अब तस्मय बस वह प्रात सवनम संप्रद लोग प्रसन्न हो जाते हैं अपने अधिन जो लोग धरती पृथ्वी है वह प्रात सवन यज्ञ जो प्रातः प्रातःज्ञ है उसको फल उसको दे देते हैं यजमान को संप्रदान कर देते हैं एक भाष्य मैं कहते हैं अत्र अस्मिन लोके यजमानो अहम आयुषा परस्ताद ऊर्व मृतसन इतर्थ हम मैं यश्मी पूर्व है क्रियापद है हाँ, इसी लोक में अत्र माने अस्मिन लोके यजमान जो मैं यजमान हूं अहम हाँ, मैं यजमान आयुष परस्तात् आयु पूरी होने के बाद ऊर्व जो आयु पूरी हो जाएगी उसके पश्चात माने मृतासन मरने के बाद इसी लोक में एताशमी आगे पूर्व में प्राप्त करूँ करूंगा ये कहा ऐसा बोल करके स्वाहा आहुति देता है कहा स्वाहा जो होती ऐसा करके हवल करता है आगे मंत्र पढ़ करके उठता है क्या मंत्र पढ़ता है अपजही माने अपन आया हटा दो परिगम माने लोक लोक द्वार अरगलम लोक में दरवाजे लोक प्राप्ति के दरवाजे के जो अर्गला है बिगड़ा है उसको हटा दो कहता है मंत्र में उठता ऐसे ऐसे मंत्र बोल करके उठता है एवं ये वसुभ्य प्रातःवन संबंधों लोग इतने साधन जब तीन काम करेगा ये करेगा, हवन करेगा, मंत्र बोल करके उठेगा ये तसुभ्य बसुओं के द्वारा प्रातःवन संबद्ध का बसुओं के लिए जो प्रातः संबद्ध लोग था निष्क्रिय बसुओं के लिए निष्क्रित खरीदा हुआ हो जाएगा इतना हवन आदि करने से सामगान किया हवन किया मंत्र बोला वसुओं से खरीदा हुआ हो जाता है शायद तत्ते प्रात सवन बस वो यजमान आये संप्रय सं उसके पश्चात क्या होगा तो प्रात सवन वसु लोग क्या करते हैं इसको उस यजमान के लिए प्रदान कर देते हैं ठीक है स्वाहा शब्द मंत्र समाप्त अर्थ होम देवता का स्वाहा शब्द जो आया मंत्र की समाप्ति में आया हुआ है हवन का मंत्र हुआ है स्वा समाप्त हुआ है हवन वाला मंत्र समाप्त है उसका देव तक है ये कहा सर्वेशु मंत्रेशम होम मंत्र उत्थान सभी मंत्रों में यही होगा आगे तीन दो पर्याय और आएंगे सभी में यही करना होगा कि शाम होम मंत्र के द्वारा उत्थान करने से तब तक, तक लोग मिल जाएगा उसको ये फल होगा कहा आगे मंत्र है उरा माध्यम दिन से सबर श्योपाकर सामाभिगायति जन सेवनश्योपाक्रियद्र लोकद्वारो मत्वा पशेम ता भैराहु आजा लोकद्वार मत्वा मा भरा इसी प्रकार है पूरा पहले माध्यम दिन से सवन से उपहार कर रहा था माने मध्य दिन में जो यज्ञ है उसके पहले जो यज्ञ के पहले उपहार कर रहा था प्रारंभ बने यज्ञ करने के पूर्व अवस्था में जगने ना आग्लेन्द्रिय उदमु आग्लेन्द्रिय अग्नि बने दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि के पीछे जाकर बैठकर उधर मुखा उत्तर की तरफ मुख करके बैठकर उगरी से बैठकर सर रउद्रम शाम हो जाते रुद्र देवता संबंधी शाम का काम करता है रुद्रदेवता संबंधी है लोक द्वारम द्वारो ये जो अंतरिक्ष लोक प्राप्ति के जो दरवाजा द्वार द्वार है उसको खोल दो वो तो बंद है मेरे लिए क्यों आप लोगों का अधीन आई है ये? ऐसा बोलता है लोकद्वारो अंतरिक्ष लोक के जो दरवाजा है उसको आप खोल दो पश्चिम द्वार हम आपको देखना चाहते हैं वायुदेव अंतरिक्षता वायुदेव है आपको हम देखना चाहते हैं वायुदेव वयम हम देखना चाहते हैं आपको किसके लिए आपके दर्शन से आपके अनुमति पार करके अंतरिक्ष लोग के आधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं या विशेष राज्य प्राप्ति के लिए इत्यादि कहा ठीक <स्था> हमें कहते हैं यथा पृथ्वीलोक जय उपाय दर्शिता पृथ्वी लोग जीतने पृथ्वी लोग जीतने के उपाय बता दिया क्या उपाय है उसका साम गान करना होम करना मंत्र जप करके उठना ये तीन काम करना पूर्व में ये बता दिया तथा पृथ्वी लोक जय उपाय दर्शित तथा अंतरिक्ष लोकजय उपायों भी प्रदर्शित उसी प्रकार अंतरिक्ष भी जीतने के उपाय भी प्रदर्शन किया जाता दिखाया जाता है तथा बोल दिया जैसे पूर्व में पृथ्वी लोग जीतने के उपाय बता दिया उसी प्रकार अंतरिक्ष लोग जीतने के उपाय है तथा आग्नेन्द्रिय माने दक्षण आग्रह खाना पकाने वाले अग्नि को हैं इसलिए वास्तु के हिसाब से जो घरों में चूल्हा बनाते हैं दक्षिण की तरफ बनाते हैं आजकल भी ये देखते हैं वास्तु वाले तथा आग्नेन्द्रिय से मैंने दक्षिण आग्नि है जो भोजन पकाने वाले अग्नि मैंने गृहस्थ के घर में तीन प्रकार की अग्नि होनी चाहिए आज तो एक ही अग्नि है भोजन पकाने वाली अग्नि दूसरी अग्नि अब माने नैमित्तिक कर्म भी छोड़ दिए नित्य कर्म भी छोड़ दिए नित्य कर्म अग्निहोत्र <coughs> ऐसा था अग्निहोत्री अग्नि थी जो गार्भपत्य अग्नि कहा जाता था गृहपति होने के बाद मानी दाम्पत्य जीवन होने के बाद विवाह के पश्चात वो अग्नि का आधान करता था प्रात काल साय काल दो दो आहुति डालना है अग्नि गूझना नहीं है ऐसी स्थिति है वो गार्भपत्य अग्नि दूसरा नैवित कार्य के लिए जो हवन किया जाता है जैसे दर्श अमावास्य आ गए पूर्णवासी आ गए अमुक आ गए नैमित्तिक कर्म होते हैं उसमें उसमें हवन करने के लिए दूसरा अग्नि कुंड चाहिए जो तो आहवनी अग्नि का हैं उसमें हवन करने वाली अग्नि और तीसरा है भोजन पकाने वाली अग्नि अतिथि आदि की सेवा करना है बलिवश्य देवी देना है अतिथि सेवा आदि करना है भोजन पकाना है खिलाना है तीन प्रकार की अग्नि होती थी तो पहला तो गार्भपति अग्नि के विषय में हो गया मानी पृथ्वीलोक की अग्नि गार्थपत्य अग्नि तथा आग्नि दक्षिण आग्न उस दक्षिण आग्न के पीछे जगने न उदमुखा दक्षिणाग्न के पीछे जाकर के उत्तर की तरफ मुखर के बैठ जाता है वो विषय बैठकर सर सा रौतरम शामम का स माने यजमान वो जो यजमान है जो अंतरिक्ष लोक प्राप्त करना चाहता है किसके अधीन है रुद्र के अधीन है वो उसको प्राप्त करना चाहता है वह शामम अभिगा श्याम का गान करता है यजमान हो रुद्रदेव बैराज्य यजमान गान करता है किस रुद्रदेवता संबंधी शाम का गान करता है किसके लिए बैराज्याय विशेष राज्य प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष लोग जीतना हो उसने इसके लिए इत्यादि बता दिया आगे मंत्र है अथ जुहोती नमो बाय अंतरिक्षित लोकक्षित लोकमे यायद जमन शोक अथ जुती नमो वावे अंतरक्षि लोकक्षिते अजमा परुष स्वाहाजपरीगमी उत्त तस्मेंद्रा्यंतिरम सवनम संप्रय्छते अत्रयुष स्वाई पिगमित उक्त तस्म रुद्राध्यरम सवनम संप्रय्छ सामगान हो गया उसके पश्चात मानी रुद्रदेवता संबंधी सामगान करता है उसके बाद अथ ज्योहति अब आवन करेगी इस मंत्र से आवन करेगा नमो वाय अंतरिक्ष अंतरिक्षिते लोक क्षिते इत्यादि बोलेगा वायु देवता के लिए नमस्कार क्यों अंतरिक्ष के आधिपत्य वायु के, के हाथ में है हां पृथ्वी लोक का आदिपति अग्नि अग्नि देवता पृथ्वी अंतरिक्ष के देवता वायु स्वर्ग के देवता आदित्य बसु तुं। अग्नि वायु आदित्य देवता है अच्छा ज्योति नमो वायवे वायुदेव आपके लिए नमस्कार है अंतरिक्षे अंतरिक्ष क्षिते अंतरिक्ष में रहने वाले निवास करने वाले के लिए छी निवास धातु छी निवास तुदादी का धातु है, है। अंतरिक्षे लोकक्षित अंतरिक्ष लोक में रहने वाले के लिए लोकम में यजमान बिंद मैं यजमान के लोक प्राप्त कराइए आप वायुदेव से प्रार्थना करता है विदृढ़ा वे धातु है बिंद बना है मुझे यजमान के लिए लोक प्राप्त कराइए ये सभी यजमान से लोग मेरा लोग यही है कौन अंतरिक्ष लोग है इसे ये सब को एताश्मी अत्र यजमान परस्ताद आयुष स्वाहा अत्र मान इसी लोग में यजमान मैं यजमान जो हूं आयुष परस्ताद यास्वी स्वाहा आयु पूरी होने के पश्चात मैं इसी को प्राप्त करूंगा ऐसा बोल करके आहुति डाल दे ऐसा करेगा स्वाहा करके आहुति डालेगा उसके पश्चात ये मंत्र बोल करके उठता है अपजाही परिगम ये जो अर्गला है परिग अर्गला सिटगनी लगी हुई है मेरे लिए दरवाजा बंद है आप दरवाजा खोल दो कहा अविगम इतनी उठता उत्साह इसको निवारण करा दो रुद्रों के हाथों में है ये वायुदेव ये, ये रुद्र के हाथ में है तो ये रुद्रों के हाथ से मुझे दिला दो जब ऐसा बोलता है तो उठता है तो क्या होगा तस्मय रुद्रा माध्यम सबलम संरचकें अब रुद्र लोग जो है क्या करते हैं उस यजमान के लिए मध्यान्हकालीन जो एक एक फल उसको अंतरिक्ष लोग प्रदान कर देते हैं टीका में कहा थोड़ी सी अंतरिक्ष छियति इति अंतरिक्षित अंतरिक्ष में रहता है निवास करता है इसलिए अंतरिक्षित कहा वायु अंतरिक्षित वायु है तस्मय वायु है उस वायु के लिए अगे तृतीय शवन के लिए है पुरा साभै। पुरा तृतीय तृतीय ृतीश्य स आदिदेव सागा जगन आहवनीयोदुख उप्य सादिम स वैश्वर सागा पश्य भय स्वार आजा पशेम पापय स्वाहु आज्याय आदि अथ वैश्व पश्वयंसा आजाद आदि लोक पैश्वको से माय सामु आज्यायो पूरा तृतीय सवन शोभा करनातीय तृतीय यज्ञ करना है सायकालीन यज्ञ करना है उस एक करने के पूर्व अवस्था में जगणे न आहवण्य आहवनी अग्नि के पीछे जगणन मे पीछे उरंग मुखर उत्तर की तरफ मुख करके उपविश्य बैठकर स आदित्यम स सा वैश्वेव शाम हो आदित्य संबंधी और विश्वदेव विश्वदेव बिश्योत्तेव संबंधी साम का गान करता है इसके देवता दो देवता है विश्वदेव भी है आदित्य भी है दो का स्नान करता है कहा तो आदित्य संबंधी पहले शाम गान करता है लोक द्वार पापा बारोह पश्चिम तो अवय हे आदित्य देव हे सूर्यदेव इस लोक के दरवाजे को खोल दो स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहता हूं मैं ये कहा हम आपको देखना चाहते हैं इसके लिए स्वराज्य लोक के आधिपति चाहते हैं इसके लिए इत्यादि आदित्य इति इत्या आदित्य इस प्रकार आदित्य की, की किया उसके बाद अथ उसके बाद वैष्णुदेव संबंधी काम करता है वही प्रार्थना है लोक द्वार पपा बारोह पश्चिम इत्यादि ठीक तो है तो थोड़ी ज्यादा सा है ठीक है हमें कहते हैं यथा पृथ्वी अंतरिक्ष और आपती उपाय जैसे पृथ्वी प्राप्ति के उपाय और अंतरिक्ष प्राप्ति का उपाय बता दिया तथा का आपति उपाय भी उचित है और स्वर्गलोक प्राप्ति का उपाय भी जैसे पृथ्वी प्राप्ति का उपाय कह दिया अंतरिक्ष प्राप्ति का उपाय बताया तीन काम करना था इसी प्रकार स्वर्गलोक प्राप्ति का उपाय भी कहा जाता है <tos> <tos> ये तथा इत्यादि आहवर से उदमुख आहवर आयुक्त के पीछे बैठकर उत्तर की तरफ भूख करके बैठकर स आदित्य माने आदित्य आधित दैद्यम आदित्यम विश्वदेवम च आदित्य देवता संबंधी और विश्वदेव संबंधी चामम अभिगायी गो दो, दो काम का करता है कहा क्रम से कहता क्र है पहले आदित्य देवता संबंधी उसके पदार्थ पश्चात विश्वदेव संबंधी शाम करता है स्वराज्याय साम्राज्याय स्वराज्य माने साम्राज्य के लिए स्वर्ग के आधिपत्य के लिए इत्यादि काम टीका बताते हैं स्वराज्य स्वराज्यम अंतरिक्ष स्वतंत्र स्वराज्य मने का अंतरिक्ष में स्वतंत्र होता टिप्पणीकार कहते हैं अंतरिक्ष नहीं है स्वर्ग बोलना चाहिए अंतरिक्ष तो हो चुका है टिप्पणीकार कहते हैं अंतरिक्ष दिवी इतिम प्रतिपत्तों दिवी कहना चाहिए अंतरिक्ष न बोल करके दिवी स्वर्ग के विषय में अभी अंतरिक्ष के विषय में तो हो चुका उत्तम प्रतिपत्तुम दिवी ऐसा पाठ होना चाहिए ये ठीक होता अंतरिक्ष पाठ यहाँ बढ़ता नहीं स्वर्ग के लिए प्रार्थना है टिप्पणिका ने कहा आदित्यनि में स्वातंत्र यह विवक्षितम जैसे आदित्यों का इसी प्रकार स्वतंत्रता यहां विवक्षित है मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ स्वर्ग में यही विपक्षित है है, आगे मंत्र है अथ जुहोती नम आदिभ्य विश्वभ्य देवेभ्यो दिवीक्षिभ्यो लोक छिद्यो लोकमेज विंदत अथ जुहोती नम आदिभ्य विश्वभ्य देभ्यो दिवीक्षिभ्यो लोकछिद्यो लोकमेजमायत ये सै यजम सेोकताजमायुष स्वाहापतपरीगमी उत यजम से लोकतास्मी त्र यद परस्ताद आयुष स्वाहा अपिगमती उत्त आदित्य देवता संबंधी और विश्वदेव देवता संबंधी शाम का काम करने के पश्चात अथ मना नोति हवन करता इस मंत्र से हवन करेगा नमा आदित्यभ्य दे विश्वभ्य देवेभ्यो आदित्य देवता और विश्वदेव के लिए नमस्कार है दिविक्षित्यो छीनवास करते हुए है वहां का तुराधी गाला तो स्वर्ग में रहने वाले निवास करने वाले के लिए लोक सिद्ध स्वर्ग लोक निवासी के लिए नमस्कार है कहा लोकम में यजमान बिंदत मेरे यजमान के लोक प्राप्त कराइए वहां बिंदा बिंदा एक वचन था यहाँ विश्वदेव बहुत है आदित्य बहुत है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया बिंदत बहुवचन आय बिंदता अच्छा। बिंद बिंदत बिंदत ऐसा है बहुवजन का प्रयोग मध्यम पुरुष बहुवजन है ये सब यजमान से लोग, का, ये ये का लोग है लोग। ये ते यही यजमान का लोक है स्वर्ग लोक इसको मैं प्राप्त करूँगा अत्र श्लोक में यजमान परस्ताद स्वाहा का ये आयु पूरी होने के पश्चात अभी तो मैं धरती पर हूँ आयु पूरी होने के पश्चात इसलोक को प्राप्त करूंगा ऐसा करके हवन आवती जाने उसके पश्चात ये मंत्र बोलता हुआ उठे अपह परिगम यह जो है ये इसको आप हटा दो कहा उत्तृष्ट दू उठ जाता है ये कहा अच्छा ठीक कहते हैं किम इदम सामाधि आतुज्यम आहो यजमानगम यदि दीक्षा माह प्रश्न होता है ये सामगान करना हवन करना और मंत्र बोल एक उठना ये किसको किसको फल मिल रहा है कि कौन करेगा काम माने ये ऋत्युग लोग करेंगे या यजमान करेगा सामगान करने का काम और हवन करने का काम और मंत्र बोलकर उठने का काम कौन करेगा ये शंका है किमेदम सामाधि आरतुज सामाधि गान आदि जो है आरतुज्य ऋत्युक संबंधी है आहो यजमानी गजमान संबंधी है जो प्रश्न आया तो वास्तव में कहते हैं याजमान यजमान संबंधी है ये क्यों एताश्मी अत्र यजमान एताश्मी अत्र यजमान ऐसा शब्द आया है मंत्र में एताश्मी अत्र यजमान मैं, मैं यजमान इसको प्राप्त करूंगा ऐसा बोल रहा है लिंग मिला ज्ञापक मिला यजमान करेगा ये काम ये मंत्र मनशाम काम भी यजमान करेगा अवली भी यजमान करेगा और ये मंत्र बोल करके परिगम मंत्र बोल के उठेगा भी यजमानश अत्र यजमान लिंगाद इत्यादि लिंग है यहाँ यजमान इत्यादि लिंग आदमी आदि शब्द है आदि पदे नोकम यजमाय निर्देश क्रिय थे लोकम में यजमान लोकम में यजमान मुझे यजमान के लिए लोक दिलाव कहा हुआ है ये भी यजमान संबंधी है ये तीनों काम यजमान करेगा ये कहा आगे मंत्र है तस्मा स विश्वेश रेव त्रितुर्य सवनं संप्रयच्छन्ति एष अव्यक्त्यस्य मात्रां वेद जयवं वेदाययवं वेदाय एवं वेदाय तस्मादित्यस्य विश्वेचदेवः प्रथम आदित्यत्रिशेते त्रितुर्य सवनं संप्रयच्छन्ति एष अव्यक्त्यस्य मात्रां वेद जयवं वेदाययवं वेदाय जयवं वेदाय एवं वेदाय तस्माई यजमान आया उस यजमान उस यजमान के लिए देवास। आदित्या विश्व चेवास्त आदित्य और विश्वदेव दोनों तृतीय तृतीय संप्रदतीय का फल दिला देते हैं सायकालीन किए जाने वाले का जो फल होता है वो फल स्वर्गलोक है वो दिला देते हैं प्रदान करते हैं ऐसा हाई यज्ञ से मात्राम भेदा कौन ये जो यजमान होगा यज्ञ से मात्राम भेदा हो एक एक मात्रा मैंने यथार्थता को जानता हो या एवं वेदा या एवं वेदा ग्राहक जो इस प्रकार एक एक की यथार्थता को जानता हो उसके लिए आदित्य और विष्णुदेव एक एक तृतीय शवन के फल दिला देते हैं ये फल ठीक है कहते हैं सामाजिक विज्ञान फल हम कथे नहीं सामाजिक विज्ञान का फल का कथन करते हैं जब शाम मंत्र का उच्चारण जानता हो हवन के विषय में जानता हो और उत्थान के विषय में जानता हो उसके लिए फल है तेलु लोग प्राप्त करता है तब तक सामग्राम करके वसुदेवता संबंधी सामग्रान करेगा तो पृथ्वी लोग प्राप्त करेगा रुद्र देवता संबंधी देव शाम्द्य शाम्द्य करेगा तो अंतरिक्ष प्राप्त करेगा आदित्य और विष्णुदेव संबंधी सामग्रान करेगा हवन आदि करेगा तो सुर लोग प्राप्त करेगा यही फल है कहा सामाधिक विज्ञान फल कथे सामाजिक विज्ञान का फल का कथ करते वही यजमान यही जो यजमान है ये सजमान प्रसिद्ध यजमान समाधि <S odds> का विज्ञान वाला एक बार यजमान है वह एवं वित्त माने साम सामगान हवन और उत्थान जो जानता हो एवं वित्त ऐसा जानने वाला यजमान यथोक्त से सामाधिक विद्वान सामाधि का जिस प्रकार कथन किया उसको जानने वाला सामगान किस प्रकार करना है हवन कैसा करना है उत्थान कैसा करना है और किस देवता संबंधी है वसुदेवता संबंधी है रुद्र देवता संबंधी है आदित्य विश्वदेव संबंधी है ऐसा जानने वाला यज्ञ मात्र माने एवं पूर्वोक तो तो तो तो प्रकार, प्रकार। पुर्व में पूर्वता है सामक विज्ञान वाला तरह यज्ञ यथात्मक यथार्जान्य तद्वारा एक अनुष्ठान के मध्यम से फलम संभव थी एक एक फल तीन लोगों में से फल मिलेगा उसको ये कहा कहते हैं या एवं वेद का व्याख्या है यथोक्त इत्यादि यथोक्तम समाधि बोल दिया अच्छा भाषण कहा वेद यथोक्तम यह एवं वेदीतिर अध्याय परिसाप्त था दो बार बोला द्वितीय अध्याय की समाप्ति के देवता करेगा एवं इति प्रकार बोलती है तस् यथार्थ विधा तद अनुष्ठान द्वारा तत्फल संभव के यथार्थ तो जानने वाले के उस उसके एक के अनुष्ठान के माध्यम से उसका फल माने पृथ्वी लोग चाहता है अंतरिक्ष चाहता है स्वर्ग चाहता है क्या चाहता है उसके अनुसार करेगा पृथ्वी चाहता तो वृष्ण देवता संबंधी शाम करेगा हवन करेगा मंत्र बोलेगा और अंतरिक्ष लोग चाहता है तो रुद्रदेवता संबंधी शाम करेगा और स्वर्ग चाहता है तो आदित्य विष्णुदेव संबंधी शाम करेगा इत्यादि और नमस्कार करेगा कि उसको पृथ्वी में मता अग्नि को नमस्कार करेगा और अंतरिक्ष लोग के लिए वायु को, को नमस्कार करेगा स्वर्ग के तक नमस्कार करेगा इत्यादि जो जानता हो तो उसको अनुष्ठान को स्थल प्राप्त करता ही बोल दिया इस प्रकार द्वितीय समाप्त तो होता है आगे तृतीय अध्याय आरंभ होगा यही रखते हैं कृपया ओमा क्या प्राण चक्ष शरद ब्रह्मोपनिषदं महं ब्रह्म मा ब्रह्मतरा चरणमस्वली करीडतेपनिष्धर्मास्ते मयुषंत मयूषंत ओ सा